महाभारत आदिपर्व अष्टाशीतितमोध्याय यति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्नकर्ण इंद्र उवाच सर्वाणी कर्मा सम्यज गृहम परीत्यज वनम गि तत्वाम पृछाण सुत्र केनाशत तोल्य स्तपसा इंद्र ने कहा राजन तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे अतः नहुज पुत्र ये आते मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम तपस्या में किसके समान हो ये नव मनुष्य सुगंधर्वेश महर्षिषु आत्मन तपसा तुल्यम कंचित पशा वाषव ये ने कहा इंद्र मैं देवताओं मनुष्यों गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ इन्द्र उच यदावमस्था श्रेयस अल्पीयसाविदित प्रभाव तस्मा लोका वे छेड़े पुण्य पतिता सद्य राजन इंद्र बोले राजन तुमने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है अतः तुम्हारे इन पुण्य पुण्यलोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे ये तिवाच सुरृषि गंधर्वनरावमान क्षय गता मे यदि चक्रलोका इच्छा्य हम सुरलोकाहीन सताम मध्ये पतिम देवराज ये या ने कहा देवराज इंद्र देवता ऋषि गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्यलोक क्षीण हो गए हैं तो इंद्र लोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ सताम सकासे पतिता सिराजम सिराज च्युत प्रतिष्ठा ये भूय ए तद विदिता च पुनर्याते तम मावमनसा सहते यश बोले राजा ये आते तुम यहाँ से चित होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर तथा तो अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना वै वय संपावाच तत प्रहांराजुष्ठा पुण्या पतम्मा जयाति संप्रेक्षिवरोक उच सोता वह संपान जी कहते हैं जनबे जय तदन इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्यलोकों का परित्याग करके राजा जयाति नीचे गिरने लगे उस समय राजस्वों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे उन्होंने जयाति से कहा अष्टक उवाच अष्ट उल्यूप खात के अष्टक ने पूछा इंद्र के समान पुरंदर रूप वाले तरुण पुरुष तुम कौन हो तुम अपने तेज से अग्नि की भांति दे दीप्यमान हो रहे हो मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम कैसे गिर रहे हो किम्नो किमनोदर्वेक परिमोहिता तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिरा रहा है दृष्टवा चम धिष्ट तम देव मार्गे प्रभावम अभ्युद्गतास्तुम प्रतिमुगता सर्वे तत्व प्रपाते तव जिज्ञा सह तुम इंद्र सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हो तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है न चा नृक्षसिम स्वाम्छा स्पृहणीय रूप कश्य तुम वाक निमित्त तमागाम हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन है इसलिए मैं ही तुमसे पूछता हूँ मनोरम रूप वाले महापुरुष तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहाँ आए हो भयम तु तेवे तु ते वि चैन्द्र सम प्रभाव ताम वर्तमानम हिसम सकाशे नानम प्रसोढ़ इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए अब तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो बल दानों का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ है संत प्रतिष्ठा ही सुखच्युता सताम सदैवाज कल्प ते संगता साबर जंग प्रतिष्ठिता देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय हैं वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं तुम तो अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो प्रभु प्रभुर प्रतपते प्रभुरग्नि प्रतपने भूम विरावपने प्रभु प्रभु सूर्य प्रकाशित कहे सताम चाभ्यागत प्रभु जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है इसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में है इति महाभारत आदि आदिपर्वणि संभव पर्व उत्तर आयाते अष्टाशीत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर जाति विषयक अठाईसवा अध्याय पूरा हुआ